श्रीमद्भागवत महाप्राण अथ सप्तशोध्याय कालीके के कालीह में आने की कथा तथा भगवान का व्रजवासियों को दावनल से बचाना राजमणक्याज ना, ना समंजस राजा परीक्षित ने पूछा भगवान काली नाग के नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुण जी का कौन सा अपराध किया था शीशु कुहार्य सर्पजनिर्मासी मासी हलि वानस्पत्यो महाबाहु श्री सुखदेव जी ने कहा परिचित पूर्व काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुण को एक सर्प की भेड़ दी जाए सम भागम प्रयक्ष नागा पर्वणि पर्वणि गोपी था सर्वे महात्मने इस नियम के अनुसार प्रत्येक आमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुण जी को अपना अपना भाग देते रहते थे विस्वीय मदाविष्ट काद्रवेयस्तु द्रवे कदर थे कृत्य गरुणम स्वयं भवजे बलि उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालियानाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था उसने गरुण का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा दूसरे सांप जो गरुण को बलि देते उसे भी खा लेता त्रुत्वा कुन् भगवान प्रियः सुर महावेग कालियम समुपाद्रवतः परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुण को बड़ा क्रोध आया इसलिए उन्होंने कालियनाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुण बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं तब वह अपने एक सौ एक फण फैलाकर दसने के लिए उन पर टूट पड़ा उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुण को दस लिया उस समय वह अपनी भयावनी जीभे लपलपा रहा था उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी तम तार्छपुत्र प्रचंड बेगो मधुसूदनासन विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है काल्य नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाए पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया सुपर्णादम तदगम्यम दुरा सदम उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया वह घबराकर वहां से भगा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया यमुना जी का यह कुंड गरुण के लिए अगम्य था साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते हैं जलचरम गरुणो भक्षत सो भरिणा प्रसह्य हरतः इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुण ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया मीनांस मीना कृपया सौभरी प्राहत्यक्षे मचरण अपने मुखिया मास्य के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सोभरी को बड़ी दया आई उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुण को यह श्राप दे दिया अत्र प्रवेश गरुणो यदि मस्यां सद्य प्राणे विम्य हम यदि गरुण फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ नान्य कश्चन ले लिह अबासी गुरुादी कृष्णाषित परीक्षित महर्षि सौभरी के इस साप की बात काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया कृष्णम राध विनिस्त्र दिव्य स्र ग महामि गणाकिणम जाम परीक्षित इधर भगवान श्रीकृष्ण दिव्य माला गंध वस्त्र महामूल्य मणि और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले उपलब्ध प्राणा सब प्रमोद निभृता प्रध्याभिरे भिरे उनको देखकर कर सबके सब रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हियां को हृदय से लगाने लगे यशोदारोहणी नंदो गोप्यो गोपाच कौरभ कृष्णम समेप लब्धे हा आसन लब्ध मनोरथा परीक्षित यशोदा रानी रोहिणी जी नंद बाबा गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए उनका मनोरथ सफल हो गया लेभिरे परमादम बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हसने लगे पर्वत वृक्ष गाय बैल बछड़े सबके सब, सब आनंद मग्न हो गए नंदम विप्रा समागत काली अग्रस्तो दृष्ट मुक्त स्तम गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा नंद जी तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था सो छूट कर आ गया यह बड़े सौभाग्य की बात है। हैीत मना राज के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो परीक्षित ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने बहुत सा सोना और गौवे ब्राह्मणों को दान दी यशोदा पे महाभागा प्रजासते महा परोप्य मुमोचा श्रुकाम परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदे बार बार टपकी पड़ती थी वह कालिंद उपकूलत राजेंद्र व्रजवासी और गौवे सब बहुत ही थक गए थे ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए वही यमुना जी के तट पर सो रहे सदा सर्वतो व्रजमतम निशीत आवृत्य प्रदगो चक्रम गर्मी के दिन थे उधर का वन सूख गया था आधी रात के समय उसमें आग लग गई उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारो ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी तथोत्थाभ्रता दहना शरण माया मनोजेश्वरम आग की आँच लगने पर ब्रजवासी घबरा उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामा तमो ग्रस्ते विक्रमोक उन्होंने कहा प्यारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है देखो देखो यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है प्रभो न सुदुस्तरा संत्यक्तो मकुतो भयम् तुम में सब सामर्थ्य है हम तुम्हारे सुहृद हैं इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ प्रभो हम मृत्यु से नहीं डरते परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं इतम सजन अनंतो निरीक्ष जगदीश भगवान अनंत है वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं तब वे इस भयंकर आग को पी गए श्रीमदभागवते महापुराणे बारमहश्याम सहितायां द संस्क पूर्वाधे दावाग्निमोचनम ना सप्तश्याय